देवी भागवत नवम स्क सावित्री के द्वारा धर्मराज को प्रणाम निवेदन तपसा धर्म आराध्य पुरा धर्म स्वयसुत धर्मराज समता सर्वभूतेषु समूतेषु ये साक्षिण अतो यन्नाम कृतो यम शमनती तम प्रणमा येनातो विस्वेषा जीविना परम कालूप काल नम्माहमतिदंडम दंडा पापीना शुद्धि हेतव नमा तम शास्ता यजीवीनम विश्व चलियस्वी सतत अतीव दुर्य चम कालम प्रणमाम्यहम तपस्वी ब्रह्म निष्ठ य संयमी सचिंद्रििय कर्मभं कर्म फलदत्त यम प्रणमाम्यहम स्वात्मा सर्व मित्र्यता भवि योध्यायति ज्वल तेजस प्रणमा मुनि इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्री ने धर्मराज को प्रणाम किया तब धर्मराज ने सावित्री को भगवती मूल प्रकृति के मंत्र तथा तो शुभ कर्म के विभाग का प्रसंग सुनाया जो मनुष्य प्रातः उठकर निरंतर इस यमाष्टक का पाठ करता है उसे यमराज से भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं यदि महान पापी व्यक्ति भी भक्ति से संपन्न होकर निरंतर इसका पाठ करता है तो यमराज उसके काव्य गुह से निश्चित ही उसकी शुद्धि कर देते हैं